युवकों के प्रति मेरी क्रांतिकारी योजना आजकल मूर्ति पूजा को गलत बताने की प्रथा से चल पड़ी है और सब लोग बिना किसी आपत्ति के उसमें विश्वास भी करने लग गए हैं मैंने भी एक समय ऐसा ही सोचा था और उसके दंड स्वरूप मुझे ऐसे व्यक्ति के चरण कमलों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी जिन्होंने सब कुछ मूर्ति पूजा के ही द्वारा प्राप्त किया था मेरा अभिप्राय प्रा, श्री राम कृष्ण देव से है यदि मूर्ति पूजा के द्वारा श्री राम कृष्ण जैसे व्यक्ति उत्पन्न हो सकते हैं तब तुम क्या पसंद करोगे सुधारकों का धर्म या मूर्ति पूजा मैं इस प्रश्न का उत्तर चाहता हूँ यदि मूर्ति पूजा के द्वारा इस प्रकार श्री राम कृष्ण उत्पन्न हो सकते हों तो और हजारों मूर्तियों की पूजा करो प्रभु तुम्हें सिद्धि दे जिस किसी भी उपाय से हो सके इस प्रकार के महापुरुषों की सृष्टि करो और इतने पर भी मूर्ति पूजा की निंदा की जाती है क्यों यह कोई नहीं जानता शायद इसलिए कि हजारों वर्ष पहले किसी यहूदी ने इसकी निंदा की थी अर्थात उसने अपनी मूर्ति को छोड़कर और सबकी मूर्तियों का निंदा की थी उस यहूदी ने कहा था यदि ईश्वर का भाव किसी विशेष प्रतीक या सुंदर प्रतिमा द्वारा प्रकट किया जाए तो यह भयानक दोष है एक जघन्य पाप है परंतु यदि उसका अंकन एक संदूक के रूप में किया जाए जिसके दोनों किनारों पर दो देवदूत बैठे हैं और ऊपर बादल का एक टुकड़ा लटक रहा है तो वह बहुत ही पवित्र पवित्रतम होगा यदि ईश्वर पेढ़ुकी का रूप धारण करके आए तो वह महापवित्र होगा पर यदि वह गाय का रूप लेकर आए तो यह मूर्ति पूजकों का कुसंस्कार होगा उसकी निंदा करो दुनिया का बस यही भाव है इसलिए कवि ने कहा है हम मर्त्यीव कितने निर्बोध हैं परस्पर एक दूसरे के दृष्टिकोण को से देखना और विचार करना कितना कठिन है और यही मनुष्य समाज की उन्नति में घोर विघ्न स्वरूप है यही है ईर्ष्या घृणा और लड़ाई झगड़े की जड़ अरे बालकों और परिपक्व बुद्धि वाले नासमझ लड़कों तुम लोग कभी मद्रास के बाहर तो गए नहीं और खड़े होकर सहस्त्रों प्राचीन संस्कारों से नियंत्रित तीन करोड़ मनुष्यों पर कानून चलाना चाहते हो क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती दूर हो जाओ धर्मनिंदा के इस कुकर्म से और पहले खुद अपना सबक सीखो श्रद्धाहीन बालकों तुम कागज़ पर कुछ पंक्तियां घसीट सकने में और किसी मूर्ख को पकड़कर उन्हें छपवा लेने में अपने को समर्थ समझ सोचते हो कि तुम जगत के शिक्षक हो तुम्हारा मत ही भारत का जनमत है तो क्या ऐसी बात है इसीलिए मैं मद्रास के समाज सुधारकों से कहना चाहता हूँ कि मुझ में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और प्रेम है उनके विशाल हृदय उनकी स्वदेश प्रीति पीड़ित और निर्धन के प्रति उनके प्रेम के कारण ही मैं उनसे प्यार करता हूँ किंतु भाई जैसे भाई से स्नेह करता है और साथ ही उसके दोष भी दिखा देता है ठीक इसी तरह मैं उनसे कहता हूँ कि उनकी कार्य प्रणाली ठीक नहीं है यह प्रणाली भारत में सौ वर्ष तक आजमाई गई है पर वह कामयाब न हो सकी अब हमें किसी नई प्रणाली का सहारा लेना होगा